आज सुनते हैं कारिक्रम नर्जीव सजीव एक था चूहा उसका नाम था गिल-गिल अभी उसकी उम्र बहुत छोटी थी कुछ दिन पहले ही उसका जन्म हुआ था वो अभी बिल से बाहर ही नहीं निकला था एक दिन जब गिलगिल चूहे की मां बिल से बाहर निकलने लगी तो गिलगिल गिल बोला वो वो मां जब तुम चली जाती हो तो मैं कभी-कभी बिल के बाहर झांक कर देखता हूं मां मैं भी बाहर जाऊंगा देखो गिलगिल गिल, बिल्ली मौसी ने कभी तुम्हें बिल के बाहर झांकते हुए देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी क्या मुश्किल हो जाएगी अरे वो तुम्हें खा जाएगी क्या बिल्ली खा जाएगी यह बात सुनते ही गिलगिल चूहे की तो घिక్కి बंद गई फिर मां उसे समझा बुझाकर बिल से बाहर चली गई फिर कुछ देर बाद उसे बिल के बाहर से एक आवाज सुनाई दी अरे कोई अंदर है कौन है भाई मैं हूं सिलसिल सिलसिल चूहा तुम कौन हो मैं गिलगिल गिल हूं गिलगिल चूहा क्या काम है मेरी मां ने कहलवा भेजा है कि आज शाम को हमारे घर में मेरे जन्मदिन की खुशी में खाना खिलाया जाएगा तुम लोग भी आना मेरे जन्मदिन में अच्छा अब मैं चलता हूं मुझे जल्दी है जरा बाजार भी जाना है बाजार बाजार क्या होता है बाजार जहां तरह-तरह का सामान बिकता है वहां बिल्ली तो नहीं होती बिल्ली बाजार में होती होगी वैसे मैं बिल्ली से नहीं डरता हां क्यों मां कहती है कि बिल्ली हमें खा जाती है हमें खा जाती है यह ठीक है मगर मुझे नहीं खा सकती वो हम क्यों कि मैं बहुत ही तेज दौड़ता हूं बिल्ली मुझे पकड़ ही नहीं सकती अच्छा अगर मैं भी तेज दौड़ूं तो बिल्ली मुझे भी नहीं पकड़ पाएगी हां हां बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी तो तुम मुझे तेज दौड़ना सिखा दो तुम बिल से बाहर तो आओ सिखा दूंगा अच्छा के बाद गिलगिल चूहा बिल के बाहर निकला तो बाहर के शोर से बड़ा घबरा गया यहां इतना शोर क्यों है अ, कुछ नहीं बच्चे खेल रहे हैं आओ हम इसी तरफ से चलते हैं हां ये ये सामने क्या है ये पेड़ है पेड़ पर चिड़िया है अरे ये पेड़ इतना बड़ा होता है इसे जमीन पर कितनी मुश्किल से खड़ा किया होगा अरे गिलगिल इसे किसी ने खड़ा नहीं किया है पहले तो ये छोटा था बहुत ही छोटा फिर ये बड़ा हो गया जैसे तुम अब छोटे हो फिर मेरे जितने बड़े हो जाओगे अरे मैं तो जिंदा हूं मेरे अंदर तो जान है इसलिए बड़ा हो जाऊंगा हां हां ये पेड़ भी जिंदा है अच्छा मगर इसके मुंह आंखें पैर तो दिखाई नहीं देते और ये चल भी नहीं सकता फिर जिंदा कैसे हो गया ओ भाई ये तो मुझे पता नहीं पर मां कहती है जो चीज बढ़ती है वो जिंदा चीज होती है अच्छा हम तुम्हारी मां को तो बहुत कुछ पता है <laughs> अच्छा ये बताओ तुम मुझे दौड़ना कब सिखाओगे हां हां अब भी सिखाता हूँ दोड़ना देखो पहले मैं दोड़ूंगा और फिर तुम मेरे पीछे दोड़ना ठीक है इसके बाद सिलसिल दोड़ा इसके बाद सिलसिल दोड़ा पीछे गिलगिल दौड़ा था तभी आ गई कहीं से बिल्ली म्याऊँ झिलझिल उसे देखकर 9 2 11 हो गया मगर गिलगिल सावधान न था इसलिए वह भाग न सका वह श्यामा बिल्ली से बचने की तरकीब सोचने लगा तभी उसे सामने वह पेड़ दिखाई दिया जिसे सिलसिल ने उसे दिखाया था और कहा था कि पेड़ जिंदा होते हैं वह सोचने लगा कि अगर पेड़ जिंदा है तो वह इस बिल्ली को खा जाएगा फिर वो सोचने लगा कि पेड़ तो बिल्ली को पकड़ने के लिए भाग नहीं सकता हां अगर किसी तरह बिल्ली को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो पेड़ बिल्ली को जरूर खा जाएगा अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी श्यामा बिल्ली गिलगिल गिल चूहे पर छपटी क्या मैं बिल्ली नहीं हूँ कौन कहता है मैं कहता हूँ क्योंकि अगर तुम बिल्ली होती तो तुम पेर पर भी जर सकती क्योंकि हर बिल्ली पेर पर जर सकती है हाँ हाँ वाँ बिल्ली जैसे ही पेड़ पर चड़ी, गिलगिल वहाँ से सिर पर पैर रख कर भागा. वो बिल में पहुँचा, तो उसकी माँ उसे खोच रही थी. माँ ने उसे पूछताच की, तो गिलगिल गिल ने उसे सारा किस्सा बता कर कहा, देखा माँ, आज मैं बिल्ली से कैसा बचा अब तक तो पेड़ उसे खा गया होगा पेड़ बिल्ली को कैसे खा सकता है क्यों नहीं खा सकता सिलसिल बता रहा था कि पेड़ जिंदा होता है वह छोटे से बड़ा हो जाता है जैसे मैं हो रहा हूं और अगर पेड़ जिंदा है तो उसका मुंह होगा और अगर पेड़ का मुंह होगा तो उस मुंह से उसने बिल्ली को क्यों नहीं खाया होगा बेटा पेड़ का हमारे जैसा मुंह नहीं होता वो पत्तों से उसकी सतह पर छोटे-छोटे छिद्रों के द्वारा सांस लेता है ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देते ये पत्तों के छोटे-छोटे मुंह कहलाते हैं अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ हमें सिलसिल -सिल के जन्मदिन पर जाना है हम्म ठीक है मां निर्जीव सजीव भाग 1 अब आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार मंजू मेनी सुनीता कोहली आरती बक्षी और आशीष बक्षी नयनंकन दीपक पांडे ध्वनि सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा आलेख निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर